नमस्कार वड्डे वाला हेलो मैं हूँ आरजे जे मीनाक्षी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो और आप सबको मेरी तरफ से मेरी यानी आरजे मीनाक्षी की तरफ से बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत स्नेह ओम शांति और वड्डे वाली शुभकामनाएं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग स्टूडियो में आपके साथ एक खास मेहमान को मिलाने वाले हैं और आपने ट्विन किया है रेडियो वन 190.4 पॉइंट को और मैं आप सभी श्रोता मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ बदलापुर से सुनील कृष्ण देसाई जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और आप पेशे से जो है विशेष डॉक्टर हैं और साथ ही साथ एक आश्रम चलाते हैं जहां पर सबकी जो है आप केयर करते हैं तो आज हम लोग आपसे रूबरू होंगे और हमारे आज के विशेष जो श्रोता मित्र हैं आपके अनुभव से बहुत सारी कुछ सीखेंगे समझेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर सुनील कृष्णराव राव देसाई का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते सर जी कैसे हैं आप मैं खुश हूँ और आपने जो मेरा मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी लोगों को दिया उससे मैं काफी प्रभावित हो गया हूँ और आप हमारे यहाँ आकर जो भी आपने जो भी कुछ बताया उसी से हमारे जो वृद्ध है यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी काफ़ी खुश हो गए हैं वो समाधान हो गए है समाधानी है साथ साथ उनको काफ़ी जानकारी मिली है कि हम हमारा जो कुछ देने से ही हमको सुख प्राप्त होता है तो हमेशा दोस्तों को देते रहो साथ, -साथ हम हमारे मन में दो चीज़ होनी चाहिए एक खुद को शाबाशी देना है और ख़ुद को ब्लेसिंग देना है और जो हम खुद को ब्लेसिंग देंगे खुद को शाबाशी देंगे उससे ही हमें अच्छा खासा समाधान मिलेगा शांति प्राप्त होगी और दूसरों के बारे में अच्छा विचार जब हम सोचेंगे तो उसमें ही हमें काफ़ी समाधान मिलेगा जी, जी। और दूसरों के बारे में कुछ अच्छा करते जाओ दूसरों के लिए अच्छा सोचो दूसरों के दूसरों के दुख से दुख में दुख का आप सुनते रहो और उनको अच्छा सलाह दे दो ताकि आपके मन में उनके मन में आपके प्रति एक अच्छी भावना स्थापित हो जाए और ऐसे आप सबके साथ व्यवहार करो ताकि आपका जीवन और जिंदगी अच्छी रहे जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्र आपकी बातें सुनकर बेहद खुश हो रहे होंगे और डॉक्टर सुनील जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका आपने अपना प्रोफेशन को कैसे संभाला और फिर इस आश्रम को संभालने के पीछे जो स्टोरी है वो सारी बातें मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताए हमें पहले जब हमने ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन काफ़ी मुश्किलों में मुश्किलों से सामना करते करते हमने ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की उसके लिए काफ़ी पैसे लगे हमने लोन लिया लोन लेने के बाद हमें पता चला कि हमारे फ्लैट बिक नहीं रहे अच्छी कीमत में हमने सोचा क्यों न चल लो यहाँ पे कुछ भाडूत रखे तो सारे बिल्डिंग में हमें भाडूत मिले हमने भाडूत रखे फिर उनसे जो पैसे मिले उससे हमने हमारा लोन चुका दिया ये सब लोन चुकाते चुकाते हमारे 10 साल चले गए 10 साल के बाद जब हमें पता चला कि हमारा लोन ये पूरी बिल्डिंग लोन फ्री हो गई है तो हमने सोचा अरे तो अभी हमारी बिल्डिंग लोन फ्री हो गई है क्यों ना हम उसका कुछ अच्छा सदुपयोग करें तो सारे भारत उनको हमने बता दिया कि भाई अभी आप चले जाइए हमें वृद्धाश्रम शुरू करना है और वृद्धाश्रम हमने 2012 सन 2012 में हमने वृद्धाश्रम शुरू किया आज सन 2022 है 2022 तक 10 साल पूरे हो गए तो 10 साल तक हमारा ये वृद्धाश्रम शुरू है शुरू में तो काफ़ी कम लोग आए थे दो चार वृद्ध लोग आए थे जब लोगों को पता चला कि या वृद्धों की अच्छी सेवा की जाती है तो काफ़ी बढ़ते गए और आज के तारीख़ में यहाँ पे चालीस वृद्ध है उनकी सेवा सेवा देने वाले सेविका है सुपरवाइज़र है दामले मैडम हमारी यहाँ सुपरवाइज़र है बाद में उन कोशिश करने वाली अपर्णा मैडम सुपरवाइज़र है हमें सेविका भी अच्छे अच्छे मिले हैं उसके दरमियान हमें ऐसा लगा कि नहीं हमें इसके साथ साथ कुछ एक घंटे के लिए कुछ प्रवचन का इंतज़ाम करना चाहिए तब तभी हमने दामले मैडम ने नंदा दी से संपर्क किया उनके बदलापुर के सेंटर में तो उन्होंने भी हमें काफ़ी अच्छे विचार दिए कि चलो हम आपके रूम में रोज़ एक घंटे के लिए पाँच से छः बजे तक हम यहाँ पे प्रवचन देंगे तो आज तब से यानी इस बात को कम से कम एक, एक, एक सात आठ महीने हुए होंगे तब से हम रोज़ यहाँ पे एक घंटे के लिए पाँच से छः बजे तक ब्रह्म कुमारी के सेंटर से सेविका आती है प्रवचन देती है और ये नित्य बात होते रहती है जी, अभी साथ साथ क्या है हमने वृद्धौन के बारे में तो काफ़ी हम कर रहे थे तभी हमें ये पता चला कि नहीं सिर्फ रुद्धौन के बारे में नहीं बहुत से पीड़ित लोग ऐसे भी हैं उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया चेंज का मतलब हमने ये सोचा क्यों ना हम दूसरों की समस्या सॉल्व करते जाएं, अभी समाज में तो काफ़ी समस्या थी अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, तो कोई अबला नारी जब उसका पति खो जाती है और वो अकेले महसूस करते दो बच्चे होते हैं तो उनको क्या कौन सहारा देगा तो उनको हम हमारे आश्रम में रखना शुरू किया वो हमारे आश्रम में उनको उनको हमने सहारा दिया सहारा देते दाते अगर उनके बच्चे हो तो बच्चों को भी ये सहारा देने लगे हम और उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजने लगे उसके साथ साथ कोई जो देख नहीं पाता है अंध है तो उसको भी हम हमारे या रखने लगे कोई अपाजी अपाइज है जैसे कि Uh, कोई फिजिकली हैंडी है कोई मैंटली चैलेंज है ऐसे लोगों को भी हमने या रखना शुरू किया और साथ साथ कोई स्कूल ड्रॉप आउट है अगर वो स्कूल ड्रॉप आउट होने से uh, समाज में उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है ऐसे लोगों को हमने या रखकर उनको नर्सिंग uh, नर्सिंग uh, के लिए प्रभावित किया उनको uh, उन्हें हम uh, नज़ीक के हॉस्पिटल में नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग को भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको जो भी वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाता है नर्सिंग का उसका वो हमारे आश्रम में सब वृद्धों पर उनका उनका वो मदद करती है क्योंकि जो भी नर्सिंग प्राप्त नर्सिंग का कोर्स प्राप्त किया है उसका जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान की वजह से कभी किसी को बीमार हो कभी किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं आ, हो तो उनके ऊपर इलाज करना उनको आ, थोड़ी मात्रा में दवाइयाँ देना वगैरह ये काम वो नर्सेस जो स्कूल ड्रॉप आउट थी वो आज हमारे यहाँ करने लगी है ये ऐसा हमारा ये कार्य सदा के लिए चलते रहेगा और हमने लोग काफ़ी पूछते थे कि ये आपका आश्रम बंद तो नहीं होगा तो मैंने कहा जब तक जब तक मैं जीवित हूँ और और आगे चल के मेरी पूरी जनरेशन उनको बता के रखा है कि आने वाले सौ साल तक भी यह आश्रम बंद नहीं होगा क्या बात? तो ऐसा हमारा कार्य निरंतर है? और सदा के लिए चलते रहेगा चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए अपना आश्रम के बारे में बताने के लिए और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्र सुनकर कहीं ना कहीं उन्हें भी एक मोटिवेशन एक पॉजिटिविटी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक पहुँचने होंगे कि सेवा करने के लिए बहुत कुछ है बस आपका दिल तैयार होना चाहिए तो आप सेवा में लग सकते हैं ये मैसेज मिलता तो ऐसा कहता है कि भाई अभाव में भी आदमी जो है अच्छा कर सकता है तो वो आपने डॉक्टर सुनील कृष्णा राव देसाई जी से सुना उनकी जीवन कहानी में कि जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गया तो लोन आ गया लोन को कैसे चुकाए तो उन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया रेंट पे सारे बिल्डिंग को दे दिया धीरे धीरे दस साल तक उसको मैनेज करते रहे तो उनका लोन फ्री हो गया और उसके बाद उनको विजन मिला कि भाई इसमें कुछ सेवा कार्य किया जाए तो फिर उन्होंने ये वृद्धाश्रम शुरू किया और फिर उसके बाद लगातार वो कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी एक इच्छा भी जो थी कि भाई लोग यहाँ पर है तो इनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से जुड़ना है सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना है और उन्हें कुछ अच्छी बातें सिखानी भी हैं तो फिर वह ब्रह्म कुमारी से भी संपर्क किया और वहाँ पर रेगुलर जो है ब्रह्म कुमारी इसका क्लास भी सुन रहे हैं जो भी आश्रम में रहते हैं और खुद भी वो इसको फॉलो कर रहे हैं तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे इन्हीं शुभ के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से इसी तरह सेवा कार्य करते रहें और आप सभी भी मुझे लगता है कि आप उनकी भावनाएं विचार सुनकर प्रभावित तो होंगे तो आप भी अपना घर से ही थोड़ा थोड़ा छोटा सा सेवा कार्य जरूर कीजिए अपने आप को आशीर्वाद दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं और दूसरों के लिए शुभकामना कीजिए ताकि आपका दुख और दर्द कम हो जाए तो जाते जाते मैं डॉक्टर सुनील कृष्ण राव से कहना चाहूँगा कि भाई एक छोटा सा मैसेज आपको सभी श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं पूरी दुनिया के लोग रेडियो के माध्यम से आपको उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए दूसरों के साथ अच्छा विचार बाँटिए दूसरों के बारे में सोचिए जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर जो है आपके बारे में भी सोचता सोचने लगेगा यही मेरा सबके लिए एक संदेश है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी संदेश आपने दिया और मुझे लगता है कि दूसरों के बारे में जब आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो ईश्वर खुद आपके बारे में सोचना शुरू करेगा बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है और आशा करता हूँ आप सभी श्रोता मित्रों को भी ये संदेश याद रखिए कि जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर आपके बारे में सोचना शुरू करेगा इन्हीं शुभारशाओं के साथ और जाते जाते आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सा छोड़े जा रहा हूँ और फिर मिलूँगा अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर आऊंगा तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए सलाम नमस्ते खमा गणेशा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो दुनिया में ये इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है माने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए के कुछ भी ना हम खरीदेंगे बाजार से गमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे बुझते दिए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 जो समझा उसने खुदा को पहचाना अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आजाद इंसान अंदाज क्यों भुलामाना सद ये नहीं के लिए सत ये नहीं झुकाने के लिए तू भी है दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर से जान रखते हैं हिम्मत बुलंद है अपनी पत्थर से जान रखते हैं आसमान समी तो क्या हम आसमान रखते हैं गिरते हुए तो आने के तो उठाने के लिए गिरते हुए को उठाने के लिए तू जी है दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए आप ताब ले कर चल गल माह ले कर चल चल आपताब ले कर चल चल माह ले कर चल तू अपनी एक घर में शौकिन तनाव ले कर चल झुल के लिए धुलो सितम मिटाने के लिए दूधिया दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए अपन लिए दिए तो क्या दिए दिल जमाने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए